मनोराज्य को जीतने के लिए कहा साधन निर्विकल्प समाधि आ निर्विकल्प समाधि कैसे होगा क्रम से सविकल्प समाधि से क्या जाएगा अभी शंका करते हैं ननु ननु अष्टांग योग युक्तस्य तथा तदरित का गति रो आह अष्टांग योग युक्तस्य आठ अंग वाले योग है आठ अंग में पहला अंग क्या है यम धन यम तृतीय, आसन आसन, आगे, म प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि कितने कितना ये अष्टांग योग युक्त जो है तथा अनिर्विकल समाधिकारी तदरहित से जो आसन प्राणायाम यम नियम आदि नहीं किया उसकी क्या गति होगी यम नियम हो आसन प्राणायाम धारण ध्यान प्रत्यार सब हो आगे समाधि होगी ऐसा जो अभ्यास नहीं किया उसकी क्या गति होगी तो उसके लिए उत्तर देते हैं बुद्ध तत्व शून्य नई कांतवासीना ना दी दीर्घम प्रणव मुच्चार्य मनोराज्योर्णव तत्व येन स बुद्धतत्वः तत्व ब्रह्मात्मिक इसको साक्षात्कार जिसने कर लिया बुद्धम तत्व ये न सब सबुद्ध तत्व अर्थात जिसको ब्रह्म अहमअ्रे साक्षात्कार हो गया धी शून्य न जो समझ लिया जीव ब्रह्म की कथा धीदोष शून्य न बुद्धिदोष रहित तो। काम कर दि बुद्धिदोष रहित हो करके एकांतवासी न एकांत में वास करे काम क्रोधादि दोष रहित होकर के दीर्घम प्रणवम उच्चार्य दीर्घ का अर्थ नहीं दो मात्रा दीर्घ के लिए दीर्घ दीर्घप संज्ञा है दो मात्रा का और व्याकरण में दीर्घ कहेंगे तो दो मात्रा वाला ही लेना है यहाँ व्याकरण नहीं है दीर्घ कहें तो लंबा बहुत लंबा छः मात्रा बारह मात्रा लंबा प्रणव ऐसा लंबा करके उच्चार करके उच्चारण करके मनोराज्यम विजी यते एकांत में रह करके काम क्रोधादि रहित तो होकर के ऐसे कोई प्रणव उच्चारण करता है कोई भगवान का नाम जप करता है लंबा उच्चारण करता है प्रणाम करके तब तो ऐसे करने से मनोराज्य को जीत लेता है ठीक है ना बुद्ध तत्व ने बुद्धम अवगतम तत्व ब्रह्मत्मक लक्षणं ये नुद्ध तत्व बुद्धम का अवगत ज्ञातम तत्व ये ना? यस्य तो इसको जो जान लिया सब तो। एक विजन देश निवासशील पुषेन दीर्घपेत प्रणव्य मनोराज्य तेन तेन बुद्धि का एक विजन देश निवासशील स्वभाव तो एक में रहने वाले इस दीर्घ प्रणव उच्चार्य दीर्घका बार आदि सौरध ओंकार उन्कार प्रणका ओंकार उच्चार्य उच्चारण करके मनोराज्यम में बीजी जाते मनोराज्य का निवारण क्या जाता है खाली रहने पर कुछ ना कुछ सोचता है काम क्रोधाध रहित होकर के एकांत में रह करके ऐसे भगवान का नाम जप ले प्रण जप करता है कोई उच्चारण करता है स्त्रोत्र आदि पाठ करते हैं ऐसे दीर्घ कर्ण से प्राणायाम करते हैं तो मनोराज्य को जीतते हैं इसलिए खाली दिमाग को रख रह करके रहने से ये मन इधर उधर भागता है ऐसे करते रहे तो धीरे धीरे मनोराज्य को जीत लेते हैं ये के साधन बताया और जो धारणा ध्यान समाधि करते हैं वो भी साधन है निर्विकल समाधि हो जाए तो मनोराज्य नहीं रहेगा तो। प्रणवं मनोराज्य मनोराज्य से विजयी मनोराज्य को जीत लेने पर क्या होगा तो आगे कहते हैं जिते रामाय जिते तस्वृत्तिशन मनस्तिषति मूकवत्त वसीन राय बहुधेत दो प्रकार द्वेत हो हो गया काम हो गया तो हैदि को पहले जीतने के बाद मनोराज्य भी जीत लिया तो वृत्तिशून्य मन मूक अवतिष्ठती जीते तस्मिन तस्मिन का अर्थ मनोराज्य जीते मनोराज्य को जीत लेने पर मन वृत्तिशून्य मन में परिणाम व्यापार हो तो वृत्ति है वृत्ति रहित तो होकर के निरोध हो गया मुंह का विष्ठ जैसे मुख का कुछ नहीं बोलता है नहीं बोल पाता है ऐसे मन किसी विषय चिंता नहीं करके शांत रहता है यह तत्पद वशिष्ठ ने रामायण बहुत ये जो पद है स्थिति है वशिष्ठ जी ने भगवान राम को योगवासिष्ठ ग्रंथ में बहुत उपदेश किया है योग ग्रंथ में आया उपदेश तो पहले क्या था ग्रंथ में है बहुत प्रकार कहा है जीते तस्म यथा मूक सकल बाघ व्यवहार रहितिषते मनोपी सर्व्यापारित तो मूक सकल बाघ व्यवहार रहित होता है कुछ नहीं बोल पाता है इसी प्रकार एवं इसी प्रकार मनोपि सर्वव्यापार व्यापार रहित अवतिष्ठते सब व्यापार रहित होकर रहता है तिष्ट बनता है रहता है तिषति होना चाहिए किंतु में है, है, का समावा समावा हो ना ये देखना याद कर लेना समावा सम, समव प्रभिभस्त समी समय इसे धत् था आत्मनिपद होता है अवतिष्ठते आत्मनिपद हो गया अब मनोवस्थानस्य वृत्ति मनसी रहना वृत्तिरहित पुरुषार्थ पुरुषा इसमें प्रमाण कहते हैं मनोवस्थानस्य वृत्ति ये पद क्ठ जी ने भगवान राम को बार बार बहुत बार कहा पदम दशे दशा ये दशा मतलब स्थिति वृत्ति रहित मना रहना इसको वशिष्ठ जी ने राम भगवान राम को बहुत बार कहा है ऐसा रहना चाहिए वशिष्ठ श्लोक दया वाक्य उदाहरती वसीट के श्लोक दो वाक्य उदाहरण दिए योग वाष्टम श्लोक है दृश्य बोधेन बो मनसो दृश्य मजनम संपन्न चेतुत्पन्ना परा निर्वाण निर्वृति दृश्य नास्ती तो बोधे न दृश्य है ही नहीं दिखता है जो दृश्य है ज्ञान का विशेष वो दृश्य है वास्तव है ही नहीं दिखने पर भी नहीं है ऐसे रज्जु सर्प सपन दिखने पर भी वास्तव नहीं है इसी प्रकार श्रुति कहते नेह ना किंचन यह ब्रह्मणी नाना किंचन नास्ति है नहीं, नही होने पर दिखता है तो मिथ्या है दृश्य में नास्ती तो बोध ज्ञान होने पर श्रुति प्रमाण से दृश्य वास्तव है नहीं। ही नहीं दृष्टा ही छिद है आत्मा बाकी सब दृश्य मिथ्या है जैसे स्वप्न दृश्य मिथ्या है ऐसे जागर दृश्य भी मिथ्या है वह पहच मिथ्या दृश्य तो आवन दृश्य ऐसे अनुमान के द्वारा श्रुति प्रमाण से निश्चय हो जाए दृश्य है ही नहीं ऐसे बोध ज्ञान है न ऐसे ज्ञान हो जाने पर मनुष्य दृश्य मार्जन दृश्य में सत्य बुद्धि हो मन उसको चिंतन करता रहता है उसका चिंतन होने से वृत्ति रहती है संस्कार हो है, होता है स्मरण होता है मनोराज्य होता है जब निश्चय हो गया दृश्य वास्तव तो है नहीं मिथ्या है कल्पित फिर मन से दृश्य का मार्जन शोधन दृश्य बिल्कुल मन में रहेगा नहीं अर्थात तो मन में कैसे रहता है मन में उसका संस्कार होता है स्मरण करता है चिंतन करता है मन में वो सब समाप्त हो जाता है जब दृश्य निश्चय हो गया तो मन से दृश्य हट जाएगा संपन्न चेत ऐसा हो गया मन yes से दृश्य का मार्जन हो गया दृश्य है तरण निर्वृत्ति ही उत्पन्ना पर निर्वाण रूप निर्वृत्ति मुख्य सुख उत्पन्न प्राप्त हो गई ऐसा होने पर ही दृश्य है ही नहीं ऐसा निश्चय होने के बाद सब दृश्य चिंतन छोड़कर रह जाए तो स्वरूप अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा ज्ञान मनसा दृश्य निवारण समय तरीतिशय मोक्ष निष्पन्न जानी नेहस्ति श्रुति यह किंचन नाना है ही नहीं ब्रह्म में श्रुति से क्या निश्चय होता है ब्रह्म अदित्य ब्रह्म से अतिरिक्त जगत है ही नहीं जगत अभाव का ज्ञान होने पर मनुष्य सकाशा दृश्य निवारणम संपन्नम यदि मनुष्य दृश्य का निवारण यदि हो गया तभी निरतिशय से है मुख्य सुख जिससे अतिशय से ही नहीं वो निष्पन्नमति समझे जानिए अति निश्चय करे दृश्यम नीति बोधे न मनु दृश्य सपन्न चेतुत्पन्ना प विचारितमलं शास्त्रं विचारित पदं विचारितमलं शास्त्रं सकवासना पद शास्त्रम अलम अलम शास्त्र का विचार पर्याप्त बहुत अच्छी तरह से कर लिया चिरम उदग्राहतम मिथ मिथ उद्राहतम दीर्घ काल तक परस्पर ज्ञान कराया गुरु शिष्यादि संवाद के द्वारा शिष्य में परस्पर विचार करके परस्पर ज्ञान कराया विचार किया शास्त्र का स्वयं विचार किया फिर परस्पर ज्ञान कराया ऐसे होने के बाद संत वासनाद मौनाथ फिर मौन मौन क्या संत्यक्त वासनासना का त्याग कर दे वासना रहित तो होकर रहना यही उससे बढ़कर के उत्तमम पदम नाशती और कोई दूसरा पद नहीं शास्त्र श्रवण करके उसका विचार करने के बाद प्रपंच मिथ्या निश्चय हो गया तो पूरी वासना छोड़ करके छोड़ देना है कुछ मिथ्या सब हुए फिर मौन शांत और कोई ना तो व्यवहार कुछ करना है ना मन में विषय चिंतन करना है ये मौन का अर्थ नहीं मुख बंद करके सब व्यवहार करने का ऐसा नहीं मौन का अर्थ मन से भी चिंतन नहीं है सब मिथ्या है ऐसी स्थिति हो जाए मन में वृत्ति रहित हो जाए कोई विषय चिंता नहीं तो ऐसे विचार करके रहता है तो हमेशा समाधि में स्थित है कोई विषय चिंता नहीं है योग चित्तवृत्ति निरोध सब चित्र वृत्ति हो गया तो स्वरूप उत्तम पद है नहीं हमच अद्वैत तथा गुरु संवाद द्वारा शास्त्रित्व च अद्वैत शास्त्र को अत्यर्थम अत्यंत विचार किया अच्छी तरह से संशय जैसे नष्ट हो जाए प्रमाण संशय नष्ट हो जाए फिर विचार करके मनन करके ब्रमे भी नष्ट हो जाए तथा परस्परम गुरु शिष्य आदि संवाद द्वारा गुरु शिष्य संवाद आदि से शिष्यों का भी परस्पर विचार करके चिरकालम काल प्रत्याम दीर्घ काल उसको ज्ञान कराया पूछता है उसका उत्तर देता है शंका समाधान करके ज्ञान करके एवं कृत एवं निश्चित तो क्या निश्चित हुआ संतक्त वासनाद मवनाथ ये सम वासना त्याग रूप जो मौन मनुष्य शांत रह जाना उसको छोड़कर कोई और दूसरा उत्तम पद नहीं मौना का मन तुष्णी पुरुषार्थो ना निश्चित यह निश्चित हुआ सम्यक परिच्यक्त्यक्त का सम्यक परित्यक्त पूरा वासना काम आदि वासना त्याग कर दिया और मन तुष्णी भावा मन शांत हो जाता है वासना रहने पर मन में चांचल है सो वासना जी काम सो चला गया वासना रहत हो गया मन तुष निभाव शांत है उसको छोड़कर गिरते उसके बिना अधिक पुरुषार्थ कुछ ही नहीं ये निश्चित हुआ एवं त्यागृय कामक्रोधा त्यागृद मनोराज त्यागृदी हो गया मन सौ ही प्रार्थकर्म्षेपति प्रारब्ध कर्म जब तक है तब तक भोग करता है तो प्रार्ध कर्म के कारण कभी कभी मन में यदि विक्षेप हो जाएगा तो उसका प्रतिकार उपाय क्या है ऐसा इस पर उत्तर देते है विक्षिप्य कदाचि कर्मणा भोगदायिना समाहिता तदेवा पात पात। तदेवा पात पात। कर्मना समाहिता न सैन सद्यास्यादाय कर्मण कदाचि विषिप्य भोग देने वाले कर्म प्रारब्ध कर्म के द्वारा बुद्धि कदाचित विक्षिपते कवि विक्षेप को प्राप्त करती है, से हो जाती है उसी समय अभ्यास तथा बार बार किया है उसे अभ्यास से पाठवाद पटुता होने से शीघ्र ही फिर बुद्धि हो जाती सामिप्यु कदाचित तर अभ्यास तरीब पुनर भोग प्रार्धकर्म द्वार कष्ट भोग होगा। कभी वेप को प्राप्त कर लिया तब तो सा बुद्धि अभ्यास अभ्यास दाढ़िया दृढ़ अभ्यास कर्म से पहले अभ्यास किया है तद उसी समय ही पुनरअपाह हो जाती है। सदा चित्त हेम सदाचित ब्रह्मवीव औपचारिक मैं सदातवीक्षेपरहित Hmm! चित्त में विक्षेप यदि कभी नहीं है विक्षेप रहित तो चित्त हमेशा ही तो उसको तो ब्रह्मवित्व कहना तो गौण प्रयोग है ब्रह्मवित्व जो कहा था ये ब्रह्मविद इसमें रहेगा ब्रह्मविव यह औपचारिक गौण प्रयोग है और तो स्वयं ब्रह्म ही है ब्रह्मविद कहना तो उसके लिए निकुष्ट है ब्रह्मवित्व नहीं ब्रह्म ही है चित्त विक्षेप रहता है गया ब्रह्म है तो ब्रह्मवित्व भी गौण प्रयोग होता है मुख्य तो ब्रह्म ही स्वरूप है पारदर्शिनः विक्षेपो पारदर्शिनः ब्रह्म मयमी प्राहुर् मुनय पारदर्शिन पारदर्शिनः क्षेप निसके चित्त में कोई विक्षेप नहीं है अस्य असमविव न मन्यते ज्ञानियों के द्वारा ब्रह्मवित्व न मन्यते उसको ब्रह्मवित्त ऐसा नहीं कहते तो क्या कहते है पारदर्शिन मुनय ब्रह्म प्रहु पारदर्शिन पारम द्रष्टुम शीलम यारदर्शिन पारम उप पद रहते दृश्य धातु से सोप्य जातु निनिस्ताक्ष हो गया दृश्य होने पर पुगंत गुण हो गया दर्शि बन जाएगा निनी का रहेगा उपदास होता है सोप्य जातु निचल्य सूत्र से नि प्रत्ये पारम द्रष्ट शीलम ये शाम थे पारदर्शिना पार ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी लोग को मुनि लोगो क्या कहते है ब्रह्म वायम जिस का चित्ता में कोई विक्षेप नहीं उसको कहते हैं तो ब्रह्म ही है ऐसे कहते, जानने वाले, जानने वाले कहते है तो ब्रह्म स्वरूप ही है क्यूँकी ब्रह्म वेद ब्रह्म कहती है ब्रह्म ज्ञान तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही है जब तक तो विक्षेप है तब तक ऐसा नहीं कहते विक्षेप रहित तो हो गया तो अच्छी स्थिति है भूमि का होता है तो ज्ञानी लोग उसको कहते तो ब्रह्म ही है यस्य ब्रह्मई मनो पारदर्शिना वशिष्ठ वाक्य उदाहरती इसी विषय में भी वशिष्ठ के वाक्य उपदेश राम भगवान राम जी को योग वाषि ऐसे उदाहरण देते है दर्शना दर्शने हित्वा दर्शन दर्शन ही स्कल यस्तिषति सो ब्रम ब्रह्मण ब्रह्म विवय द्रम्म दर्शना दर्शने हित्वा दर्शनम चर्शनम च दर्शना दर्शने दर्शन है ज्ञान अदर्शन है अज्ञान दोनों को छोड़कर के हम जानामी ये व्यवहार नहीं करता है हम न जानामी मी ब्रह्म ये भी व्यवहार नहीं करता है अज्ञान अवस्था में तो अज्ञान ही कहता हम न जानामी और थोड़े कभी किसको भ्रांति हो गई ब्रह्म ज्ञान मुझे हो गया क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ यही तो ज्ञान है तो कहता हम जाना में जो ज्ञानी है हम जाना में भी व्यवहार नहीं करता है अहम जाना में भी नहीं कहता है हम न जाना में नहीं कहता है हम जाना में ये दोनों व्यवहार को छोड़ कर दर्शना दर्शन हिहा त्यागे धातु से तो प्रत्यय करना कैसे होगा तो आ होने पर ही कैसे हो जाएगा वहा धातु ही इद्धत यद पर होता है एक सूत्र दधातेर तेर ही मालूम धा को ही होता है उसके पर सूत्र जहा ते यहाँ ही नहीं लगा यहां यहाँ लगे जहा ते वृत्ति प्रतिरते वहा को ही हो जाता है याद रखना दधातेर ही जहातेश्च दधातेर ही हो जाए तो ही हो जाएगा तो हित्वा हो जाएगा दधातेर हित्वा हो जाता है हितम अभिताम हाँ को ही हो जाएगा तो हित्वा तिश्च करके दर्शन को छोड़ करके स्वयं केवल रूप ज्ञानी मैं भी जानता हूँ व्यवहार नहीं करता नहीं जानते व्यवहार नहीं करता है स्वयं केवल रूप तिष्ठति केवल शुद्ध ब्रह्म रूप से रहता है कुछ व्यवहार नहीं करके ऐसा जो रहता है सतु हे ब्रह्म भगवान को वशिष्ठ जी बोलाते हे ब्राह्मण ब्राह्मण संदेश हे ब्राह्मण स ब्रह्म स्वयं ब्रह्म न ब्रह्म भी थी ये सतु ब्रह्म न ब्रह्म भी थी ऐसा जो रहता है सतु ब्रह्म वो तो ब्रह्म ही है न ब्रह्म भी उसको ब्रह्म भी तो नहीं कहना ब्रह्मविद कहना तो ऐसा है जैसे राजा को कोई कहे सैन्य चपरासी कहे मालिक है उसको ये चपरासी वो स्वयं ब्रह्म है उसको ब्रह्मविद कहना मतलब निकुष्ट हो जाता है ऐसे कहते हे ब्रह्म सतु स्वयं ब्रह्म वो तो स्वयं ब्रह्म है न ब्रह्मीति नहीं कहना पद ब्रह्माया तो ब्रह्मा, ब्रह्मा दरतज्य ब्रह्मा चैतन्य मात्रेणते स स्वयं ब्रह्मवीद दर्शन के व्यवहार अहम जामी ब्रह्म न ये दोनों व्यवहार को छोड़ करके स्वयं केवल रूपत केवल क्या अद्वितीय शुद्ध चैतन्य रूपेण अवतिषते ही नहीं वो ब्रह्म ही हे ब्रह्मवी तो कहना तो उसके लिए गौण प्रयोग निकृष्ट है प्रकरण है सकल द्वैत विवेचन का उपसंहार करते हैं दो प्रकार द्वैत बताया ईश्वर श्र और जीव श्रिष्ट जीव श्रिष्ट द्वेत कितने प्रकार है क्या क्या शास्त्रीय अशास्त्रीय दो प्रकार अशास्त्रीय कितने प्रकार है दो प्रकार कैसे तीव्र और मंद सकल्वैत विवचन का उपसह करते जीवन्मुक् परा का जीवद विवर्जना लेद मीश द लभ्यते लभ्यते विवेचनात् अतः जीवन मुक्का जीवद विवेचना लता असौदी विवेचित जीवन मुक्ति की पराकाष्ठा है अंतिम समाप्ति है समाप्ति भूमि जीवद विवर्जनाभ्यते जीवसष्ठ द्वैत को विवर्जन त्याग करण से जीवसष्ठ द्वैत ही बंध देने वाला है उसको विवर्जना त्याग कर देने से ब्रिज वर्जन से लिट करने से बन जाएगा वर्जन गुण होकर के जीव द्वैत के वर्जन से त्याग कर देने से लभ्यते लभ्यते किष्ठा जीवन मुक्ति पराकाष्ठा लभ्यते प्राप्यते इसकी प्राप्ति होती है अतः इसलिए असौ असौ जीवद अद्ताद विवेचित अंथ में इदम् का जीवदेता दे विवेचित से विचार किया गया अलग दिखा गया है असौलभ्य थे जो पराकाष्ठा है असौलभ्य उसके साथ जोड़ना जीवन है पराकाष्ठा जीवद्वैत विवरचना असौ लभ्यत अत्र, अत्र, अत्र इसी ग्रंथ में इदम कार्थ जीवद विवेचित ई सदैत से पृथक बताया जीव को क्योंकि उसका त्याग करना है जीवन रीति प्रकारा, जीवन पराकाश्था, विवर्जनात परित्यागाल, प्राप्यते असो वह जीवन मुक्ति जीवन मुक्ति की जो परा है परा का निर परसान भूमि सौ क्या मेंसान हे कैसे प्राप्त होती है जीव दीवद क्या है मनोमय प्रपंच उसके विवर्जनागाग से प्राप्त होती है कार्य विवेचितम् होते इदं, था जीव द्वैतम जीव द्वित का विचार किया गया विवेचितम से पृथक बताया विवेचितम का विविच प्रदर्शित पृथक दिखा गया क्यूँकी जीव द्वैत का विवर्जन करना है ईश्वर श्रेष्ठ द्वैत का त्याग नहीं कर सकते है जीव श्रेष्ठ द्वैत का ही त्याग करना है इसलिए उसको अलग पृथक समझा दिया जीव श्रिष्ट द्वित क्या है मनोमय प्रपंच ही जीव श्रिष्ट द्वित है वो मनोमय प्रपंच का त्याग करना है इसे त्याग करने से ही जीवन की जो पराकाष्टा है उसकी प्राप्ति होती है इसे उसको पृथक दिखाया यहाँ इस प्रकरण में इति श्रीमत् श्रीमत्परमसपरिव्राजाचार्य श्री भारती विद्याण्य मुनिवर्यृत पंचदशिया दैत विवेक सम ओणमीद पूर्णमेवशिष्य ओ शांति शांति शाति